ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में कैलाश नारद के आलेख के माध्यम से मुलाकात करते हैं बहादुर बालिका क्रांतिकारी मैना से। सन 1857 के विद्रोह की आग भड़क उठी थी कानपुर और दिल्ली इसके प्रमुख केंद्र थे कानपुर की क्रांति का नेतृत्व नाना साहब पेशवा कर रहे थे समूचे देश में फिरंगी साम्राज्यवादियों को उखाड़ फेंकने का विचार पनप रहा था ऐसी स्थितियों में नाना साहब पेशवा क्रांतिकारियों की प्रेरणा बन गए थे विद्रोहियों की मदद करने के लिए जब उन्हें कानपुर कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा तो कानपुर की क्रांति की बागडोर उन्होंने अपनी बेटी मैना को सौंप दी तब मैना की उम्र मात्र तेरह वर्ष थी को अपनी इस बेटी के साहस पर पूरा भरोसा था तात्या टोपे उन दिनों कानपुर में ही मुकाम कर रहे थे उनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर धावा बोला अंग्रेज पराजित हुए, कानपुर पर विप्लावयू का कब्जा हो गया अंग्रेजों की हार की सूचना जब इलाहाबाद पहुंची, तो बड़ी तादाद में अंग्रेज सैनिक कानपुर पहुंच गए मैना ने हिम्मत नहीं हारी उसने अपने सिपाहियों को कई हिस्सों में बांट ये क्रांतिकारी शुर थे उन्होंने अंग्रेजों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। काफी तादाद में अंग्रेज सैनिक मारे गए लगभग 800 फिरंगी बुरी तरह से जख्मी हो गए लेकिन इसी बीच इलाहाबाद से जनरल माउंट 3000 फौजियों के साथ कानपुर में आ का क्रांतिकारी गंगा के किनारे बड़ी संख्या में एकत्रित थे वे से मुकाबले की तैयारी कर रहे थे कि तभी उन पर जनरल माउंट के सैनिकों का आक्रमण हुआ माउंट का निशाना तात्या टोपे थे जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज फौजियों ने उन्हें घेरना शुरू किया तात्या टोपे के प्राण संकट में देख उन्हें बचाने का निश्चय किया गया उनकी रक्षा स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य थी। वे कुशल रणनीतिकार थे और उनके गिरफ्तार हो जाने का अर्थ था आजादी की लड़ाई का तर बितर हो जाना बिजली किसी गति से मैना फिरंगियों पर टूट पड़ी उनके हाथ में नंगी तलवार थी तेरह वर्ष की वह किशोरी साक्षात रण ची प्रतीत हो रही थी अपनी तलवार से अंग्रेजों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हुए मैना को जब अंग्रेजों ने मृत्यु दूध के समान अपने बीच देखा तो वे पीछे हट गए इतना पर्याप्त था को अंग्रेजों की गिरफ्त से छुटकारा मिल गया वे उनकी घेराबंदी से दूर निकल आए लेकिन विरांगना मैना का युद्ध जारी था करीब अस्सी अंग्रेजों को मौत के घाट उतारकर वह किशोरी भी थक चुकी थी तभी पेशवा के दीवान टीका सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी वहां पहुंचे और सुकुमार मैना को अंग्रेजों के बीच से निकालकर तात्या टोपे के पास ले गए जो वहां से बिठोर जाने की योजना बना रहे थे अंग्रेजों ने तात्या टोपे पर प्रहार किए थे उनके जख्मों से बहते खून से मैना भी रक्त रंजित थी लेकिन उसे संतोष था कि जान जोखिम में डालकर भी पिता समान तात्या टोपे के सम्मान और प्राण उसने बचाए थे। स्नेह से वशीभूत तात्या टोपे ने पुत्री तुल्य मैना के सिर पर हाथ फेरा मैना की आंखों से आंसू छल छला आया शाम हो रही थी क्षितिज पर अंधियारा घिरने लगा था तभी दूर धूल उठी और घोड़ों की पचापे उस सतारे में गूंजने लगी देखते ही देखते अंग्रेज घुड़सवारों ने तात्या और मैना को घेर लिया तात्या तो निकल गए लेकिन मैना के इर्द गिर्द ब्रिटिश सिपाहियों का घेरा तंग होने लगा अपनी खून से रंगी तलवार लेकर मैना ने फिरंगियों का प्रतिरोध करना शुरू किया लेकिन दुर्भाग्य एक ब्रिटिश सिपाही का वार उसकी तलवार पर हुआ तलवार नीचे जागिरी मैना निहत्थी हो गयी आनंद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया बंदी बनाकर उसे जनरल माउंट के सामने पेश किया गया उस नन्ही स्वाधीनता सेनानी को देखकर माउंट हैरत में था तुम कौन हो तुम्हारा नाम क्या है माउंट ने पूछा मैं, मैं नाना मैं, साहब धुंदुपंत पेशवा की बेटी, बेटी मैना नाना साहब की बेटी अंग्रेजों का प्रतिरोध कर रही है, है यह जानकर, जानकर माउंट की दोनों आंखें विस्फारित हो उठी यह जानकर उसे और भी अधिक विस्मय हुआ कि मैना की आयु अभी केवल तेरह वर्ष की ही है माउंट बोला हमें तुम्हारे पिता की तलाश है मैना तुम हमें उनका पता बता दो। हम तुम्हें माला माल कर देंगे वरना तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा तुम मुझे भले ही आग में झोंक दो तो फिरंगी, मैं भारतीय वीरांगना हूँ मैं अपने पिता का तो क्या किसी भी क्रांतिकारी का पता ठिकाना नहीं बताऊंगी लानत है तुम पर, जो तुम दूसरों की दौलत और स्वाधीनता लूटते हो तुम सिरंगी तो डाकों से भी कहीं ज्यादा पतित हो। इतना ही पर्याप्त था दूसरे दिन, दूसरे दिन, दिन सूरज निकलने से पहले ही विरांगना मैना को जिंदा ही आग में जला दिया गया वीर बाला मैना ने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे, दे दी उस दिन तारीख थी 26 जून 1857। अभी आपने कैलाश नारद के आलेख के माध्यम से क्रांतिकारी मैना के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त कीं। वाचक स्वर भारती परिमल